अचानक से विक्रांत का हाथ उसके चेहरे से हट गया और फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया उसके गिरने के साथ ही वो जिस चेयर पर बैठा हुआ था वो चेयर भी धड़ाम करके नीचे गिर गई सर क्या हुआ हर्षित विक्रांत को संभालने के लिए दौड़ पड़ा वो विक्रांत को जमीन ऐसी उठाने में लग गया दरअसल पिछली रात विक्रांत काफी देर तक काम करता रहा उसने पूरे केस को शुरू ऐसी लेकर लास्ट तक सोच डाला था एक एविडेंस को चेक किया था यहाँ तक कि उसने केस रिलेटेड एक एक वीडियो भी शुरू से लेकर अंत तक देख डाली थी केस के बारे में सोचते सोचते अंत में वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फिर इस बीच उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला सर सर लग रहा है आपको थकान बहुत ज्यादा हो गई। मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ एक मिनट अर्चित ने विक्रांत को सही सलामत कुर्सी पर बैठाने के बाद कहा और फिर वो तुरंत ही ऑफिस ऐसी बाहर निकल पानी लेने के लिए चला गया इधर विक्रांत ये समझने की कोशिश कर रहा था की अचानक ऐसी उसे नींद कैसे आ गई नींद में विक्रांत ने आज सपने में टीम लीडर मंजू सचदेवा को देखा जब विक्रांत ने अपनी इस नई जिंदगी में कदम रखा था और जब वो डी नगर पुलिस स्पेशल में पहुंचा था तब वहाँ की टीम लीडर मंजू सचदेवा ही थी सपने में विक्रांत ने देखा कि टीम लीडर मंजू उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा था बल्कि वो मंजू को परेशान करने की कोशिश कर रहा था फिर ना जाने क्या बात होती कि विक्रांत मंजू का कान पकड़कर खींचने लगता है जिस पर मंजू बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो गुस्से में आकर विक्रांत को आँख दिखाने लग जाती है और फिर आंख दिखाते दिखाते अचानक से वो ना जाने कहां गायब हो जाती है विक्रांत को इस सपने का मतलब समझ में नहीं आ रहा था वो बहुत कंफ्यूज था पहली बात तो उसे अब तक मंजू का चेहरा भी ढंग से याद नहीं था और मंजू की मौत के बाद शायद ही कभी विक्रांत ने उनके बारे में सोचा हो लेकिन फिर भी मंजू उसके सपने में क्यों आई थी ये समझ नहीं आ रहा था सर ये हर्षित ने विक्रांत के हाथों में पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा विक्रांत ने गिलास हाथ में लेकर एक बूंद पानी पिया और फिर लंबी सांस खींच कर बैठ गया क्या हुआ सर लग रहा है आप बहुत ज्यादा थक गए थे इसीलिए गहरी नींद में चले गए और फिर आप नींद में ही गिर गए हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा यार पता नहीं कब नींद लग पता नहीं चला विक्रांत ने जवाब दिया फिर उसने कुछ सोचने के बाद कहा अच्छा हर्षित तुम्हें क्या लगता है इस केस के बारे में <laughs> सर मुझे भी वही लगता है जो आपको लगता है जो सबको लगता है हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा बट अभी तक हम लोगों को जितना कुछ पता चला है उसके हिसाब से केस की समरी दे दो तो मैं इतना कहूंगा की इस केस का मेन प्लेयर है दया कर अच्छा वो कैसे विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा मुझे लगता है कि अगर हमने दयाकर का पता लगा लिया तो समझ लो हमने केस सॉल्व कर लिया उसके पकड़े जाने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी फिर चाहे दयाकर जिंदा पकड़ा जाए या फिर मुर्दा हर्षद ने कहा अगर दयाकर जिंदा है तो फिर वो ही कतिल है और अगर उसका भी मर्डर हो चुका है तो इसका मतलब है की कतिल कोई और है और वो दयाकर को फंसाने की कोशिश कर रहा है फिर हर्षद ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे पता है सर की पहले भी हम लोगो ने ये अनुमान लगाया था लेकिन सर अगर हमारा दूसरा केस सही निकल गया तो फिर ये केस वाकई में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कैसे अभी तक हम लोगों के पास जितना सबूत और गवाह हैं उसके अकॉर्डिंग दया ही असली कतिल है मतलब कि अभी तक वो इस केस का पहला सस्पेक्ट दया ही है ऐसे में जब तक दया मिल नहीं जाता तब तक तो केस सोल्व होने से रहा अब आप सोचिए अगर दया कर कभी मर्डर हो गया हो और कािल ने उसकी बॉडी को भी कहीं छुपा दिया हो तो फिर तो जब तक दया कर की डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा की कतिल कोई और भी हो सकता है और फिर दया कर की बॉडी मिलने के बाद समझ लो पूरा केस नए सिरे से, से शुरू करना पड़ेगा विक्रांत ने हर्षित की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिरे ला दिया का बहुत चरा गए उसे पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में भी अच्छे से पता है दूसरी चीज इस वक्त विक्रांत को फॉरेंसिक एक एक्सपर्ट प्रोफेसर चौटाला की भी कई हुई बात याद आ रही थी चौटाला साहब ने विक्रांत से कहा था कि कातिल बहुत एक्सपर्ट है या तो उसे कई सारे मर्डर का एक्सपीरियंस है या उसने इस मर्डर करने से पहले अच्छी खासी ट्रेनिंग ली है ये चीज तो विक्रांत को और ज्यादा हैरत में डाल रही थी कहीं सच में वर्कला बीच पर हुआ मर्डर किसी प्रोफेशनल कातिल द्वारा किया गया है या कहीं ऐसा तो नहीं की इस केस में कोई एक आदमी नहीं बल्कि पूरा का पूरा गैंग इन्वॉल्व है लेकिन किसी भी कातल का कुछ न कुछ मकसद जरूर होता है आखिर किसी को फिल्म वालों से क्या दुश्मनी हो सकती है हर्षित ने वाइट बोर्ड पर ध्यान ऐसी देखते हुए वही आरोप बने हुए एक सर्किल की तरफ इशारा करते हुए कहा ये सब इन्फॉर्मेशन आपको के रिलेटेड लगती है क्या हर्षित ने बड़े ध्यान ऐसी व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा दयाकर को मीनू कार्डेट्स है कौशिक ने कहा की उसकी बोर्ड में फ्यूल खत्म हो गया है और बड़ी मुश्किल से वो वापस मेन बीच तक आ पाएगा और और ये क्या है मैं ये जो जगह है जहां पर कौशिक को चाकू मारा गया था विक्रांत ने जवाब दिया सभी विक्टिम्स में से सबसे आखिरी में कौशिक के ऊपर अटैक किया गया था कातिल उसे किसी भी जगह पर ले जाकर मार सकता था लेकिन फिर भी वो काफी दूर तक दौड़ा मुझे जानना है की आखिर उसने ऐसा क्यों किया ओ, और ये ये क्या है हर्षित्रे फिर से व्हाइट की तरफ देखते हुए कहा ये इस लड़की का क्या कनेक्शन है ये तो वर्कला के लोकल मार्केट में मछली बेचती है अभी मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला है विक्रांत ने हरचित को बताया शायद हो सकता है कि वो लड़की वहाँ पर मछली बेचती हो जिस रास्ते से कातिलछ करनी है लेकिन इंस्पेक्टर अशोक कन्न इससे पहले ही पूछताछ कर चुके हैं और मर्डर वाली रात के अगले दिन वहाँ पर जितनी भी वोट खड़ी मिली थी सबको इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है हरचित ने विक्रांत को बताया फिर उसने आगे कहा मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इतनी आसानी से उस बोट का पता लग जाएगा जिससे से भागा था बीच में हजारों बोट आती जाती रहती हैं सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं आया है अभी हर्षित अपनी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले ही वहाँ पर सीनियर ऑफिसर पी के मधु फिर से ब्रेकफास्ट लेकर पहुँच गए उन्होंने विक्रांत के ऑफिस के डोर आरोप दस्तक देते हुए कहा विक्रांत जी आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ आज आपको बेस्ट सी फूड खाने को मिलेगा आइए बाहर इधर टेबल पर लगवा दिया है विक्रांत तुरंत ही ऑफिस से बाहर निकलकर कर में आ गया वहाँ किनारे पर लगे टेबल पर ब्रेकफास्ट सजा दिया गया था जैसे ही हर्षित और विक्रांत ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़े वहाँ पर तीन चार पुलिस वाले अपने हाथों में बड़े बड़े बॉक्स लेकर जाते हुए दिखाई पड़े विक्रांत की नजर उन पर पड़ी तो वो थोड़े कन्फ्यूजन के साथ उन्हें देखने लग गया तभी अचानक ऐसी एक पुलिस वाले का पैर लड़खड़ा गया और वो बॉक्स लेकर गिर पड़ा उसके गिरते ही बॉक्स में रखा सामान भी नीचे बिखर गया और बाकी के लोग उसे संभालने के लिए दौड़ पड़े अरे ये लोग उठा लेंगे आप ब्रेकफास्ट जल्दी कीजिए अभी मुझे वर्कला भी जाना है कुछ गुड फाइट वाला केस भी देखना है अभी अकेले अशोकन के बस का नहीं है वो पीके ने विक्रांत को ब्रेकफास्ट की तरफ चलने का इशारा करते हुए कहा लेकिन विक्रांत की नज़र जमीन आरोप बिखरे सामान पर टिकी हुई थी ये क्या है विक्रांत ने पीके की तरफ देखते हुए सवाल किया अरे ये ये अरे ये ये ये है है विक्रांत ने अपनी करते हुए कहा सब अब काम का नहीं है ना उसे पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं दरअसल बॉक्स में ज्यादातर गार्बेज भरा हुआ था जो कि पुलिस ने क्राइम सीन से बरामद किया था इसमें खाली पानी की बोतल टिश्यू सिगरेट खाली डिब्बी पॉलीथिन पॉकेट पुराने पेपर और कई सारे आधे जले हुए सिगरेट भी भी थे। ये सब एविडेंस भले ही केस को सॉल्व करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, नहीं लेकिन फिर भी इन्हें लगे फिंगर प्रिंट और ब्लड आदि का सैंपल लेकर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है विक्रांत बड़े ध्यान से पुलिस वालों को बॉक्स से बाहर गिरे सामान को उठाते देख रहा था अचानक से उसकी नजर सिगरेट के कुछ फिल्टर पर पड़ी विक्रांत तुरंत ही आगे बढ़कर सिगरेट के उन फिल्टरों को और कुछ आधी जली सिगरेट को उठाकर देखने लगा अरे सर वो गंदा है हाथ गंदा हो जाएगा आप छोड़ो ना वो लोग कर लेंगे पीके ने विक्रांत को रोकने की कोशिश की लेकिन विक्रांत नहीं माना वो सचमुच सिगरेट के उन फिल्टर को बीनने लगा सर आइये ब्रेकफास्ट करते है हर्षित से रहा नहीं गया तो उसने खाने की प्लेट हाथ में उठाते हुए खा। लेकिन विक्रांत ने उसको भी कोई जवाब नहीं दिया बाकी चुपचाप सिगरेट का फिल्टर हाथ में उठाकर अपने ऑफिस में चला गया। हर्षित के साथ ही सीनियर ऑफिसर पी के मधुबी कंफ्यूज होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे अभी हर्षित ने अपना आधा ब्रेकफास्ट ही खत्म किया था की कि अचानक ऐसी विक्रांत के चिल्लाने की आवाज आई हर्षित जल्दी अंदर आओ विक्रांत की आवाज सुनते ही हर्षित खाने की प्लेट फेंक उसके ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ा क्या क्या हुआ सर मैंने तुमसे कहा था ना कि इस केस में कोई अंदर बैठा आदमी इन्वॉल्व है अब बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो अंदर के लोग मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर हर्षित ने कन्फ्यूजन ऐसी भरे लहजे में जवाब दिया विक्रमत ने फिर आगे आकर हर्षित के कंधे पर हाथ रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए लहजे में बोल पड़ा तुम एक बार इंस्पेक्टर अशोकन की हिस्ट्री निकालो प्लीज